इट फिक्स एक ऐसी गलती जो वो स्टूडेंट जरूर करते हैं जो बोलते हैं कि यार 20 घंटे 20 20 घंटे पढ़ाई करी फिर भी मार्क्स कमाए आज के इस वीडियो में मैं आपको एक ऐसी गलती के बारे में एक ऐसी गंदी आदत के बारे में बताने जा रहा हूं जिसको अगर स्टूडेंट्स ने वक्त रहते नहीं सुधारा तो चाहे भैया 24 घंटे पढ़ाई कर लो 365 दिन पढ़ाई कर लो उसके मार्क्स कभी भी अच्छे नहीं आने वाले बैग खोला किताब उठाई और सामने रखी पढ़ाई चालू हो गई 5 मिनट टेबल सेट करने में लग गए और 6वें मिनट में ख्याल आया कि यार एक बार चेक कर लूं उसका मैसेज तो नहीं आया कहीं उसका मैसेज नहीं मिला फिर अगला ख्याल आया यार क्या कर रही होगी वो या क्या कर रहा होगा वो पढ़ने से पहले एकदम डिसाइड करके बैठे थे कि आज इतने चैप्टर पूरे कर दूंगा सब कुछ सेट था लेकिन सिर्फ पढ़ाई शुरू करने से पहले तक जैसे ही पढ़ाई शुरू करी सपने देखना चालू कर दिए अच्छा अगले हफ्ते जो बुआ के यहां शादी है ना उसमें यार शेरवानी पहनूंगी कुछ और यार एक बार एग्जाम हो जाएगी ना तो फिर छुट्टियों में ऐसी बॉडी बनाऊंगा कि कॉलेज में जाते ही लड़कियां फैन हो जाएगी मैं ये सब चीजें सिर्फ लड़कों के बारे में नहीं बता रहा लड़के हो या लड़कियां दोनों के ही मन में इसी तरह के बहुत सारे विचार उस वक्त आते रहते हैं जिस वक्त वो पढ़ाई करते हैं यार जॉब लगेगी तो वो वाली बाइक लूंगा आईफोन लूंगा कार लूंगा फिटनेस मेंटेन रखूंगा उसको डेट पे ले जाऊंगा ब्रांडेड कपड़े खरीदूंगा ब्लूटूथ वाला अच्छा सा म्यूजिक सिस्टम खरीदूंगा youtube चालू करूंगा किताब खोलकर हाथ में हाथ धरके कोरे सपने देखना सपनों की दुनिया में खो जाना इमोशंस में बह जाना किसी के सपने देखना सपने सपने सपने यानी कि दिमाग एक जगह पर नहीं रहता प्लानिंग भी सही रहती है स्टडी मटेरियल की तो कमी नहीं है लेकिन दिमाग को फुर्सत नहीं है कि वो 1 मिनट भी बिना किसी थर्ड पार्टी के सपने देखे फोकस करे अपनी पढ़ाई पर मेरी बात समझ गए होंगे जरूरत से ज्यादा ड्रीमिंग भाई किताब का पेज 2 घंटे से वहीं पर खुला हुआ है अरे पेज क्या एक ही लाइन को 1000 बार पढ़ दी घूम फिर करके उसी लाइन में सपने देख देख के लौटते रहते हो लेकिन उससे आगे नहीं बढ़ना चाहते एक चीज बताओ मेरे भाई ये किताब कोई वाईफाई नेटवर्क नहीं है जो उसको खोल के उस रेंज में बैठ जाओ और आपका दिमाग अपने आप बुक्स का डाटा डाउनलोड करता रहेगा मेरे भाई हर वक्त ख्यालों में खोए रहने की आदत से बाहर निकलो ये मोबाइल बाइक ड्रेस कार ये सब मकसद नहीं है तुम्हारा पढ़ाई का एक मकसद बनाओ अपना कि या तो मेरे पेरेंट्स ने गरीबी के जो दिन देखे हैं उन हालातों को मैं बदलूंगा डॉक्टर बनके गरीबों का इलाज करूंगा आर्मी ज्वाइन करके देश सेवा करूंगा प्रोग्रामिंग का अच्छा खासा नॉलेज लेके एक तगड़ा वाला सॉफ्टवेयर बनाऊंगा सिर्फ एक मकसद जब पढ़ने बैठो ना तो दिमाग में ये आलतू फालतू के हजार तरीके के कचरो से दिमाग को हटाकर एक बड़े रीजन पे फोकस होना चाहिए जो तुम्हारी लाइफ का अल्टीमेट गोल है यार किसी शादी में रेड की जगह येलो ड्रेस पहन के चले आओगे तो क्या आखिरी शादी है क्या वो उसके बाद कोई शादी रिटर्न नहीं होने वाली मोबाइल पे उसने मैसेज नहीं किया तो क्या वेट करते रहोगे कि जब उसका मैसेज आएगा तभी पढूंगा यह तभी पढूंगी अगर आपका दिमाग भी इसी तरह से छोटे-मोटे डेली वाले सपनों में खोया रहता है ना तो अपने दिमाग को समझाओ कि भाई कि तू ये 2-4 दिन के सेटिस्फैक्शन के चक्कर में 2-4 दिन का हीरो बनने के चक्कर में मेरी पूरी लाइफ की वाट क्यों लगा रहा है ये आदत एकदम से नहीं छूटेगी लेकिन जब डेली इस चीज को समझोगे कि तुम्हारा मकसद मां-बाप के पैसे पे मजे मारना नहीं है बल्कि खुद के पैसों से जरूरतमंदों की मदद करना है तो अपने आप ये हवाई सपने देखने वाली आदत कम होती जाएगी हर वक्त सोचो कि तुम हमेशा जिंदगी भर पढ़ाई तो नहीं करते रहोगे तो फिर ऐसा क्या मकसद है जिसकी वजह से तुम पढ़ाई कर रहे हो बड़ा वाला मकसद जिसके लिए तुम पैदा हुए हो अगर तुम अपना लक्ष्य नहीं ढूंढ पाए हो तो यह देखो कि तुम्हारे मां-बाप तुम्हें क्या बनता हुआ देखना चाहते हैं चाहे कुछ भी हो अपना एक अल्टीमेट मकसद जरूर सेट करो जो तुम्हें हमेशा अंदर से पुश करता रहेगा कि हर एक सेकंड फर्जी सपनों में वेस्ट मत कर ध्यान दे सिर्फ उस पर उस बड़े मकसद की तरफ देखो भाई टाइम वेस्ट करना बहुत इजी है सपने देखना उससे भी ज्यादा इजी है लेकिन सिर्फ सपनों में खोए रहने से कुछ नहीं मिलने वाला उठो और अपना असली सफर आज से ही शुरू करो देश में अपना नहीं बल्कि दुनिया में देश का नाम करो जय हिंद वंदे मातरम it fix